हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक स्पेशल जो है उनको अवार्ड भी मिला हुआ है उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे और काफी समय से मेडिकल फील्ड में अपनी सेवाएं देने के लिए उनका हमारे इस शो में विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कांता आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसके साथ में हमारे दो कलाकार जुड़े हुए हैं एक छोटे कलाकार

दिवान हमारे साथ है दिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे आप अरे वाह <laughs> और इसके साथ एक और कलाकार हमारे साथ है मुंबई से जय श्री साहब बहुत बहुत स्वागत है जय श्री जी कैसे आप थैंक यू अच्छी <laughs> जी जी जी आइये आज के शो को सजाने तो के लिए हमारे साथ दो दो कलाकार जुड़ गए हैं डॉक्टर कांता जी के लिए खास उनका एक वेलकम सॉन्ग भी करेंगे और सबसे पहले तो मैं दिवान शुरू करना चाहूंगा

और कहूँगा कि एक छोटा सा श्लोक या मंत्र जो भी आपको बोलना है जरूर बोलिए कार्यक्रम की शुरुआत में जी जी निवासुल बुद्धि जाने के तुम गिरा पवन कु

अलबो दी दी <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर आपने जो है हमें सुनाया ये चंद तालियां आपके लिए ठीके? और इसके साथ डॉक्टर कांता बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और हमारे साथ दूसरे कलाकार हैं मुंबई से जयपुर तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कांता के स्वागत में एक छोटा सा गीत जरूर पेश करे <laughs>

श्री गुरु दभ हरी दरंग आई श्री गुरु तने ताने की दूरी अपियों से बरपा श्री गुरु

ये तेरी होगी ओ ये तेरी होगी ओ तेरी होगी कल को मां तेरी होगी कल को मां तेरी होगी कल को मां

विलुंग मोहित करूँ इतु हूँ करणम जोम करूँ विलु हूँ इतु हूँ तगीन लीच तू रे खिलक हूँ

थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगा है जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए अभी हम लोग सीधे डॉक्टर साहिबा से जुड़ते हैं डॉक्टर कांता बुटारे से

और एक ऐसे व्यक्तित्व है नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में उन्होंने दो हजार आठ में उन्होंने इंडिया में इनका जुड़ाव है और करंटली अभी वर्तमान में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अठावाड़े में जो सूरत में है नानपुरा के पास में और इसके साथ ही इन्होने काफी किताबे भी लिखी है

और डॉक्यूमेंट्रीन सेवनों ने टू मार्च तो ऐसे विशेष डॉक्टर कांता जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जी मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें वर्तमान में आप कहाँ पर है और परिवार में कौन कौन नमस्ते जी

एक्चुअली मेरा क्लिनिक चालू है अथवा के बिल्डिंग में है वर्तमान में अभी कोविड पीरियड में तो सभी लोग काफी प्रॉब्लम्स में थे इसलिए हम लोगों ने एट प्रेजेंट यूट्यूब के ऊपर एक मेरा चैनल सूरत कांतापुद्रा है उसके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स बना के डाल रही हूँ यूट्यूब के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत डर गए थे और उस टाइम पे उनको डिमेंशिया में भूल नहीं रहना भूल नहीं रहा होना ऐसे लग रहे थे फिर काफी बार जो डिमेंशिया के पेशेंट थे उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी

इसलिए उन लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने थोड़े से ड्रामा टाइप बना के एक्चुअली वो ड्रामाज में मेरी बहू हरिशा और हमारे साथ में हमारी पार्टनर एक अंजू बर्ट है ऐसे तीनों ने और, और भी लोगों को इंक्लूड करके शुरू किए फिर उसके बाद में हमने देखा कि मोबाइल के ऊपर आजकल सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है और उसके सिवा बच्चों को भी मोबाइल पे पढ़ना पड़ रहा है

और स्कूल्स में भी उनको घंटों तक तो, बाद में ट्यूशन बाद में बच्चों की आदत पड़ जाती तो मोबाइल पे रहते हैं इसलिए एक मोबाइल एटिकट बोल के भी यूट्यूब पे प्रोग्राम शुरू किया मैंने उसके दो पार्ट्स में एक पार्ट में ऑलरेडी आ चुका है और का पार्ट वन है उसके अंदर छः सात मिनट की कसरतें मेरे साथ एक हमारे के फिजियोथेरापिस्ट है डॉक्टर नीरज बंसाली इतनी अच्छी बताई है तीस मिनट के बाद में वो कसरतें करनी है एंड प्रैक्टिकली काफी लोगों ने मेरे को बताया

कसरतें शुरू करने के बाद में हमारे बच्चों के काफी कमर का दुखा कम अभी अभी उसके अंदर आँखों की क्या तकलीफ होती है, में आने वाली है। जी, तो दुण उसमें दुण आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है फिर एक्चुअली कान में अगर कंटिन्यूस लगाओगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी उसके लिए भी काफी फेमस डॉक्टर फरीदा वाड़िया आख के लिए नौशाद मोती वाला और ऐसे ही काफी डॉक्टर्स प्लीज और मेरी बहु हर्षा

और उसके साथ में तो और भी बहुत सारे लोग एंड यहाँ के सूरत के भी जुड़े हुए हैं, बाहर के भी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से डॉक्टर सोनल चंडक भी जुड़ी हुई है जलगांव से प्रोफेसर रेखा पूजा और पूज से एक्चुअली प्रोफेसर रेखा और बहुत सारे लोग जुड़े हमने सबने मिल के मोबाइल कैसे देखना चाहिए क्या चैनल करना चाहिए उस पर प्रोग्राम्स बनाए और भी मेरे ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाने की इच्छा है की जिसमें मैं माइग्रेन

के है और बाकी के उसके ऊपर एक होगा मेरे घर पे ही मेरे हस्बेंड है डॉक्टर अच्छा। हॉस्पिटल का हार्ट का यूनिट है उन्होंने ही चालू किया था और वो भी अपने अपने काम में काफी व्यस्त रहता है मेरा लड़का फिजिशियन है अभी उसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था एक्चुअली कोविड बार के उनके हॉस्पिटल का

मेरी बहु एनस है पर उसके सिवा भी वो भी बहुत एक्टिव है मेरे साथ जो मैं प्रोग्राम बनाती हूँ मेरी डॉटर अमेरिका में है वो भी मेरे प्रोग्राम्स में जो मेरे वीडियोस बनते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर है 11 साल की वो बनाती है उसके पहले उसकी जो बड़ी बहन थी निधि वो बना रही थी सब लोग एक्टिव है और बाकी उन लोगों को सबको ही

सोशल प्रोग्राम्स में में सब में बहुत इंटरेस्ट है और अभी जो सुना था आपने प्रीशा ये मेरी सबसे ग्रैंड डॉटर जहाँ वाली श्लोक बहुत अच्छे बोलती है गुरु विष्णु और बाकी काफी श्लोक्स बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है जैसे मेरा प्यार है

और हम तो लोगों में कोई भी खराब आदत किसी के भी नहीं है रेगुलर है टाइम पे उठना है नाश्ता करना है सिंपल खाना खाना है रेगुलर कसरत करनी है और जितना हो सके ऑर्गेनाइज एंड मुझे बुक्स लिखने की ये मेरी लेटेस्ट बुक है फ्रॉम पेन टू ब्रेन इसमें मैंने मेरे को स्टोरीज बना लिखी है क्योंकि मैंने जब पढ़ती थी अभी चलो बच्चों के लिए स्टोरीज होती तो हेर एंड टोटाइज है

ऐसे यानी डो टाइगर है ऐसे रहती है बड़े फिक्सन स्टोरीज काफी बार डाल के डालते तो मैंने सोचा मेरे जो पेशेंट हैं, जो रियली सफर है उन लोगों पे मैं क्यों ना भूक बनाऊ सो मैंने पेशेंट से पूछ के क्या कहीं पे नाम बदली करके एक एक टॉपिक कवर किया पे तीन चार स्टोरीज माइग्रेन पे दो तो, माइग्रेन के सिवा दूसरे हेड पे पांच पाँच पाँच छह स्टोरी उसके बाद के ऊपर पाँच छह स्टोरीज क्योंकि काफी बार क्या हो जाता है लखवा होता है

पेशेंट तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसके बाद क्या क्या हो सकता है वैसे ही एपिलेप्सी का डिमेंशिया में इसमें दो तीन स्टोरीज है ऐसे अल्कोहल तंबाकू ये जो समाज के कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी का एक स्टोरीज बना के ऐसे दिए जिसके कारण लोगों को मालूम पड़े ये चीजें छोड़ना कितनी जरूरी है और जो भी स्टोरीज है उसमें से मे जो सभी पेशेंट मेरे सही पेशेंट है

मिस ऐसे भी नहीं है कि कोई फिक्शन स्टोरी है इमेजिनरी की पेशेंट मालूम में दवा लेना रेगुलर मालूम नहीं होता है लड़की को एपिलेप्सी है माँ बाप जल्दी से शादी कर देते हैं और फिर ससुराल जाने के बाद उसको बहुत सारे प्रॉब्लम भुगतने पड़ते हैं इसलिए मुझे लगा की मैं उनको

इसके साथ जोड़ के के रखो उनको उनको एक्चुअली कैंप्स थ्रू एजुकेट करो एवरी थ्री मंथली हम लोग एजुकेशन कैंप करते हैं और उसमें से पेशेंट को मालूम पड़ता है एक्चुअली अभी मैं 2002 से कैंप चलाती हूँ एवरी थ्री मंथली उसमें हम पेशेंट को में लेते हैं पेशेंट को एक भी खर्चा करना नहीं है पर उसमें हमारे यही है हम पेशेंट को सबको बिठा देते हैं उनको सवाल पूछते हैं उनको जवाब देने हैं

जो बेस्ट दबाव देगा हमारे पास काफी कंपनीज की चीजें गिफ्ट में आई भी रहती है दे दे तो उनको ऐसे उत्साह लगता कि हाँ, भी करने में बहुत शौक है पहले मैं बहुत सारी जगह पे ये भी करती थी पब्लिक लेक्चर देने भी जाती थी काफी बार जिंदगी की शुरुआत पचास साठ के बाद शुरू कीजिए पच्चीस तीस के साथ ऐसे करके या समय पर

समय से पहले समय के बाद ऐसे भी एक्चुअली प्रोग्राम्स मेरे हिंदी गुजराती में बनाए हुए जी, जी. तो वो भी मैं पब्लिक को देती। क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि देखो डॉक्टर्स तो दवा दे देंगे पर उसके पहले पेशेंट में अवेयरनेस के भी काफी चीजें हम लोग रोक सकते हैं तो पेशेंट में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है की अवेयरनेस प्रोग्राम ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि

ट्रीटमेंट लेने से ज्यादा अच्छा है कि उससे पहले ही बीमारी आने से पहले उसका केयर करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन बोलते हैं तो उस तरह हमें जो है कि पहले ही अपने आप को अगर तैयार हम लोग कर लेते हैं मेंटली हम लोग प्रिपेयर होते हैं निश्चित तौर पे हमारा जो मुश्किलें हैं या बीमारियां हैं वो कम हमको लगती हैं और हम उसके पहले ही तैयार हो जाते हैं उसको फेस करने के लिए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पूछना चाहूंगा जैसे अभी हम लोग नीरों से सारे रिलेटेड है

तो कई बार कुछ हैबिट्स में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है और एक घर में समझे दो लोग हैं एक व्यक्ति को सफाई पसंद है और एक को पसंद नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में उन चीजों को कैसे हम लोग हैंडल करें कई बार होता है ना वो रूम साफ करना ही नहीं चाहता वो बंदा और एक बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहता है तो दोनों में वो लड़ाई होती है

तो ऐसे में हमारा क्या होना चाहिए कैसे हम लोग <laughs> अच्छा, अगर दोनों के अलग हो तो जिसको जैसे रहनाए रहे वो एक सेक्यूटरी की बीमारी है की उसमें उसके अच्छा, आदमी जाकर बार बार हाथ धोएगा या तो उसको झाड़ू एक कर्ण कचरा दिखा बार बार झाड़ू निकालेगा उसको नहीं भी गंदा हो तो उसको लगेगा यहाँ पे गंदा हो गया है चलो मैं वापस बर्तन मार लू

वापस वापस, वापस स्नान तीन चार बार कर लेगा ज़्यादा बार कर लेगा तो वो एक ऑब्सेसिव है अच्छा अच्छा और जो सफाई नहीं पसंद होना ये तो गलत चीज है वो तो एक्चुअली हॉस्टल की आते होती है बाद में हॉस्टल बाहर आते हो तो अपने आप ही धीमे धीमे घर में आते हैं तो सुधरना चाहिए सुधर जाते हैं ठीक <laughs> रहना सीख लेते हैं जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नीरो के बारे में आपने बताया

तो इनका कुछ ट्रीटमेंट भी हो सकता है क्या हम नहीं, क्या हम लोग करते हैं उसका दिमाग दूसरी जगह लगा केबिट बदलने की कोशिश भी करते हैं वो तो ट्रीटमेंट का टोटल वो न्यूरो में इतना ज्यादा नहीं आता है न्यूरो में आता है लखवा हेडेक

उसके सिवा बाकी जो दूसरी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोटर दूसरीपल आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और इस बीच आइए हाँ मैं फिर से जयश्री जी को जोड़ना चाहूंगा एक और खूबसूरत संगीत आप सुनाइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद बाते फिर बातें करते हैं डॉक्टर कांताज एक

स्वागत स्वागत मीरा गम का खसान

मीरा जी अपने गुण को गीत बनाऊ कल गा ले लूं अपने गुण तो को गीत बनाऊ कल गा ले लूं राधा तुम

जी जय श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए फिर से डॉक्टर कांता जी से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को और कई बार चीजें जो हैं यूनिक होती हैं और छोटे बच्चों में इस तरह के कई चीजें वो पढ़ता नहीं है और कई बार हम उनको कुछ सिखाते हैं तो सीखता भी नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे के लिए क्या इसमें ट्रीटमेंट है थोड़ा सा बताइए काफी बार ऐसे, ऐसे जो बच्चे है अच्छा उनका पड़ता है

काफी बच्चे एडी बोलते हैं यानी अटेंशन डिफिट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं है, उसकी ट्रीटमेंट भी या तो अच्छे से करते हैं उसमें भी उनको अलग अलग मेथड से कभी दवा भी यूज कर सकते हैं दवाओं के साथ अलग अलग मेथड्स आती हैं उनसे नहीं। नहीं। उनको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो जाए वो सिखाया जाता है उसके लिए आजकल काफी संस्थाएं भी चल रही है

जो बहुत अच्छी तरह से ऐसे बच्चों को सिखाती भी है ट्रेनिंग भी देती है और उनकी जो एक्टिविटीज है घर पे, पे पेरेंट्स को करानी पड़ती हैं, और काफी बार बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते घर का माहौल उससे भी फर्क पड़ता है अगर घर में समझो कंटिन्यूसली टीवी चलता हो सभी लोग मोबाइल पे हो या घर में झगड़े बिगड़े ज्यादा हो रहे हो तो उन सब चीजों का भी बच्चों पे असर होता है तो आप घर में क्या वातावरण दे रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई के लिए

हर चीज के लिए तो उनके पेरेंट्स उनको से कैसे डील कर रहे हैं कितना है, एक्चुअली प्यार से उनको कर रहे हैं डिसिप्लिन कैसे रख रहे हैं उस हर चीज डिपेंड रहती है एक चीज पे नहीं रहता है वो पर एक्चुअली बच्चे में अगर मेंटली रिटार्डेड हो तो उनमें रियल में प्रॉब्लम होती है उन लोगों का लर्निंग थोड़ा स्लो होता है और उसके लिए तो उनको जितनी मेहनत करनी चाहिए उसकी डबल मेहनत पेरेंट्स से करनी चाहिए कर पड़ती है

काफी बार मैं ये से बोलती हूँ कि ऐसे बच्चों को अगर आपको लग रहा है पढ़ने में धीमे या पहले से ही लेट है सुनने का लेट सीखा है बोलने का लेट सीखा है हर चीज लेट है ऐसे बच्चों को आप फालतू में भी काफी बार मैंने देखा है बच्चा काफी पीछे रहता है फिर भी माँ बाप उसको इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं नेचुरली जो भाषा आपकी घर की है बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता है

वो इंग्लिश मीडियम में कैसे करेगा आपके घर का पूरा वातावरण इंग्लिश को इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप बच्चे को पढ़ाई में कैसे डाल रहे हो अगर बच्चा उससे भी ज्यादा लर्निंग में प्रॉब्लम हो तो उनके लिए स्पेशल स्कूल डालना पड़ेगा और वो अगर एक लेवल पे आ जाता है तो नॉर्मल स्ट्रीम में डाल सकते हो इसलिए ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बच्चे को स्कूल में डाल रहे हो और आपको लग रहा है बच्चा एडीएचडी है वो स्कूल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा

वो काफी हाइपर एक्टिव बच्चा रहता है एक जगह बैठता नहीं यहाँ है स्कूल यह में भी नहीं बैठेगा दूसरे बच्चों को पीट देगा की तो तो तो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है फिर भी उसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है की भाई यहाँ डायबिटीज हो गया और उसकी गोली ले लो ये बहुत ही ट्रीटमेंट ग्रुप में चलती है इसके लिए काउंसिलर चाहिए

जो ट्रीट करने वाला वो पूरा ग्रुप के डॉक्टर्स रहते हैं फैमिली मदर जरूरी पड़े तो ग्रैंड मदर सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है और पूरा ग्रुप बना के वो बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है कि उसको इस ढंग से ट्रीट किया जाए भाई थोड़ा सा ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर स्टोरी बहुत अच्छी सुना रही ग्रैंड मदर ने स्टोरी सुना, सुना श्टोरी बच्चे को डेवलप करने की कोशिश की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश की मदर उसको चलो पढ़ाने का वो स्कूल में काफी बार टीचर्स मदर को भी साथ में बुलाते उनको भी सिखाते

उनको भी बताते हैं अगर बच्चा बहुत पीछा होगा तो क्योंकि तो तो आपको ये करना है और फिर आप ये बच्चे को ऐसे कराओ और कैसे है मार्ठों के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है झगड़े करके नहीं होती है डांट के नहीं होती है उसकी एक पर्टिकुलर मैटर होती है एडी एज ट्रीट करने में तो काफी पेशेंस भी लगता है ग्रुप भी लगता है आप डिप्रेशन में जाके ये करके प्रॉब्लम होती है आपको बहुत हिम्मत से खड़ा होगा और कुछ इसके बारे में बच्चों केमन प्रॉब्लम है माइग्रेन है और वो भी आजकल

बहुत कॉमन है क्योंकि अच्छा आप इस क्षेत्र में काम करें आपके पास 38 एट बच्चे इस ट्रेनिंग ट्रेन की आवश्यकता मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ आपके पास भी बहुत ज्यादा पेशेंस होगा मंदिर अभागी और अदरवाइज ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही बहुत पेशेंस चाहिए और ग्रुप का काम एक का नहीं है

बच्चों कॉमन प्रॉब्लम माइग्रेन होती है आज तो बहुत बड़ी हुई है आज बहुत हुई बच्चों पे पढ़ाई का जोर बहुत आ रहा है मोबाइल पे पड़ है, पे रहे हैं देखने पे जोर आता है कालो पे जोर आता है सिर पे जोर आता है बच्चे एक्टिविटीज नहीं करते कसरत नहीं करते खाने पीने का ठिकाना नहीं होता फास्ट फूड ज्यादा खाते इन सब कारण से माइग्रेन के अटैक बढ़ रहे हैं

मानंदर जी नेपाल से हैं और वो इन्ही बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे उन्होंने लिखा है काफी समय से बहुत तो अच्छा बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए और इस ट्रीटमेंट के काफी पेशेंस चाहिए हैं और वो आपके अंदर है इसीलिए आप इतने समय से इन चीजों को कर पा रहे हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर कांता आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ

क्या बैकग्राउंड रहा शुरुआत में आप क्या डॉक्टर ही बनना चाहते थे इसी फील्ड में, <laughs> <laughs> में थी कि मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है मेरे को पढ़ना है पढ़ने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं था की जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो और मुझे खुद की आई टी बनानी थी डॉक्टर बनाना जी की इच्छा थी

और अच्छा। भी जिस जमाने में मैंने पढ़ाई की है उस जमाने में 1971 में मैंने एडमिशन दिया था 76 में एमबीबीएस किया तो जमाने में लड़कियों के लिए अगर लड़की बोलते मैं इंजीनियर बन जाऊ या ए बन एस तो वो सब स्कोप थे ही नहीं इसलिए मैं मेडिकल में आई हूँ तो पर मैं एक चीज अभी भी मैं सभी लड़कियों के लिए यही बताना चाहती हूँ अपनी लड़की की शादी करने के पहले उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो

फिर वो कुछ भी काम रहे सिंपल सिलाई का हो या बट बिना इंडिपेंडेंट की है, आप प्लीज लड़कियों की शादी में मत करो और मैं और एक बोल रही हूँ मैं एपिलेप्सी के पेशेंट के साथ डील कर रही हूँ एपिलेफी मिर्गी के पेशेंट्स और मिर्गी के पेशेंट में काफी बार क्या हो जाता है अगर लड़की बारह तेरह साल की है मिर्गी के दौरे आ गए खास करके गाँव में राजस्थान के छोटी छोटी जगह पे

तो वो लोग बताएंगे नहीं किसी को डॉक्टर के पास भी काफी बार नहीं जाएंगे बच्ची की पढ़ाई छुड़ा दी 16-17 हुई जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देंगे ससुराल भेज दें फिर ससुराल जाने के बाद अगर वहां पे मालूम पड़ गया इसको पहले से बीमारी थी तो कितने सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं आप सोच सकते हो काफी बार मैंने देखा हुआ है कि एंगेजमेंट के टाइम पे

लड़की को फिट्स आ गए एंगेजमेंट दूर गई कभी शादी के दो दिन के बाद में लड़की को घर भेज दिया गया सो so, मेरा एक ही है ये जो कैम्प भी चलाती हुई इसके पीछे भी यही कारण है कि भाई ये दवाइयाँ तुम लो दवाइयों से अच्छी कंट्रोल आ जाती है उसके साथ में तुम्हारा जैसे दिमाग चले वैसे हर एक को डॉक्टर इंजीनियर होना जरूरी नहीं है कोई प्राइमरी टीचर बन जाओ तो भी बहुत अच्छा है और वो भी आप नहीं बन पाओ कोई भी एक स्किल सीख लो आप उसमें कमाने का आपको रसोई बहुत अच्छी आती कोई बात नहीं

आप कुकिंग का भी काम कर सकते हो उसमें भी कुछ खराब नहीं है उल्टा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा स्मोक स्कोप है काफी बार तो मुझे लगता है कि आजकल एक कुकिंग एंड जो बाकी काम करते हैं इसमें इन लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है उसमें कोई भी चीज में आप कमी ही मत रखो पर कुछ ना कुछ लड़कियों को सब सिखाओ इंडिपेंडेंट करो उसके साथ दवाइयाँ दो क्योंकि पेशेंट के मैं जब देखती हूँ तब मेरे को यही लगता है

भाई और दूसरी बात है एपिलेपसी के पेशेंट अगर पूरे अच्छे से कंट्रोल में है और आप सामने वाले को बता के शादी करो बहुत अच्छा है सामने वाले को भी समझ लेना चाहिए अगर दवाइयों से कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़की सब जगह से अच्छी है अच्छे से इंडिपेंडेंट भी है घर भी अच्छा से संभाल पा रही है तो क्या प्रॉब्लम है पर उसके पहले मेरे को लगता है छुपा के मैरिजेस करना ये सबसे गलत चीज है मैं इसी पे काफी जगह पे लोगों को भाषण रहती हूँ

कि आप जो भी जो भी बीमारी है आप सामने अगर पहले लड़के लड़के को मिलने दो बातें करने दो ये करने दो फिर लड़की को खुद को ही बोलते ही बताते मेरे को ये प्रॉब्लम है और अगर बाकी सब ढंग से अगर अभी हर एक को प्रॉब्लम होती है कि अभी समझो आप कोई को तीस साल की उम्र में प्रेशर हो जाता है डायबिटीज हो जाता है

किसी को बचपन से अस्थमा होता है आप कोई लड़की देखने जाते हो तो पूछते थोड़ी हो या लड़का देखते हो तो पूछते थोड़ी हो भाई आपको अस्थमा है क्या आपको माइग्रेन <laughs> <laughs> so तो दिखना अभी काफी पेशेंट ऐसे होते हैं दो तीन साल में एक हाथ फिट आती है वो भी जागरण करते हैं तो नींद पूरी नहीं होती या अत्यंत टेंशन में आ जाती उनको एक्चुअल में तो खास कोई बीमारी होती नहीं है इसलिए मुझे क्या लगता है की हर अलग है एक ही तरह जो मत देखा

जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को आपके अनुभव की बातें जो है काम आएगी क्योंकि कई बार हम लोग ब्लाइंडली शादी कर लेते हैं रिलेशनशिप में ये सब डिटेल्स नहीं जानते हैं और कई बार लड़का शहर में लड़की गांव में ऐसा भी होकर बहुत सारी शादियां हो जाती है फिर हाँ

अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ एक, बता एक राजस्व लड़की एक लड़की मेरे पर, एक बहू आई थी बोलो वो बोली मेरी नड़न को एक्चुअली फिट साती है मेरी शादी हुई तब मेरे को पता लगा वो क्योंकि उसी टाइम पे मेरी लड़की नड़न की भी एंगेजमेंट कर दी थी पर बोले कि वो लोग उसको इसलिए वो मेरी शादी में भी नहीं आने दिया था दरवाजा बंद करके रखा था बोले पर मेरे को ये जम नहीं रहा है लड़का अभी सूरत में ही रहता है जिसके साथ उसकी शादी नक्की हुई है तो मेरी नड़न को आप अच्छे कर सकते हो क्या मैं देखो दवा शुरू करके दे सकती हूँ

मैं अच्छे कर सकती हूँ नहीं बताती नहीं पर मैं क्या अभी शादी के छह महीने पहले तो मैं कि चलो दवा तो शुरू करते हैं दवाइयाँ शुरू की लकीली सिर्फ दो गोलियां रोज की ले रही थी लड़के के बाद में एक भी फिट नहीं आए शादी भी हो गई सब कुछ हो गया वो उसकी भाभी ने लड़के को बता दिया था कि ऐसी दवा ले रही है लड़के ने बोला अभी पे किसी को भी मत बताओ घर में झगड़े हो जाएंगे तो उससे अच्छा है, जैसे है वैसे चलने दो और वो लड़की प्रेगनेंट थी तब वो लड़का उसको मेरे पास लेके आया था अब ये प्रेगनेंट रही है क्या प्रिकॉशन देनी है

नहीं तो माहौल एक्चुअली आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो ना आपस में तो उसका बहुत ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म जो आपकी जिंदगी पे होता है नहीं तो फिर वो हरदम यही होता है तुम्हारे को तो पहले से बीमारी थी तुमने बताया अगर अच्छी ट्यूनिंग हो गई अच्छी बात नहीं हुई तो फिर वो झगड़े होते है तब भी एक दूसरों का निकालते रहते हैं इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी हो ये तो ठीक है मैं मिर्गी से डील ज्यादा करती हूँ तो उसका हो रही हूँ मैं क्या सामने वाले को बता के करो ज्यादा अच्छा रहता है

<laughs> जी जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है। और बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे आपके पास जिसके बारे में हम लोग सुन सकते हैं लेकिन ऐसा समय हम लोग जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं और फिर मानंदर जी ने लिखा है मेरी वाइफ में मैंने पैतीस साल हो चुकी हैं ये एपिलेप्सी के बच्चों को बहुत बहुत है हमारे पास डॉक्टर साहबाई <laughs>

मैं सच्ची में बता रही हूँ आप दोनों बहुत सेवा कर रहे हो और ये ऐसे ही कि लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है एक्चुअली तो मैं सच्ची में सोचती हूँ ऐसे लोगों को कभी आओगे तो सूरत जरूर मिलना मेरे को सुन रहे हैं पॉइंट फोर 90.4 एफएम और दर्शक मित्रों से मैं चाहूंगा की कुछ सवाल अगर आपके मन में हो

बच्चों के बारे में या इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो जरूर आप मैसेज करें अपने कमेंट बॉक्स में तो मैं डॉक्टर साहिब से पूछूंगा और तब तक हम लोग फिर से एक बार जय श्री जी को सुनते हैं एक और गीत <laughs> जय श्री जी स्वागत है या

जा तो है दीवार की देवाल ऐसी मिलनी आते हमसे मिलनी आत

I miss you, but you're not like before. How did we end up in this sad situation? Can we make this easy again? I'm so sorry.

कितने शबनम दरिया है हम भी ली मै समू से

<laughs> Thank you so much. Thank you. जी जी। बहुत तो ही प्यारा संगीत आपने सुना है और कई बार ये जैसे कि अभी हम लोग जिस बीमारी के बारे में बातें कर रहे हैं और बचपन से इस तरह के बच्चे अगर पैदा होते हैं और उन्हें अगर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता हो तो बहुत मुश्किल हो सकता है और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा की ये बीमारी नहीं हो तो उसके लिए हमें क्या शादी के पहले प्रिकॉशन कुछ लेना ऐसा कुछ है देखो वैसे कोई नहीं

शादी के पहले तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे? लोगेस कोई जेनेटिक बीमारी हो ये हो ठीक है एक्चुअली इस बीमारी में भी आप एक तो तराजू में नहीं तोड़ सकते हैं कोई की बीमारी इतनी माइल्ड होती है जैसे हम लोग चौदह पंद्रह साल की है अभी यहाँ गुजरात में नवरात्रि चलता है तो नवरात्रि में गरबा खेले रात भर जगी सुबह में ऐसे झटके आ गए हाथ से चींच गिर गई तो वो एपिलेप्सी प्रकार है तो अगर उसमें ध्यान नहीं दो अगर झटके आए है सिंपल अब ये मेरे हाथ में है कैसे गिर गया

ऐसे बस एटका ये खेच का एक प्रकार है अगर ये इसको ध्यान नहीं दो तो कभी बड़ी फिट्स आ जाती है तो वो अभी एक है कि काफी बार नींद पूरी लेके भी एक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है कोई की इतनी ज्यादा बीमारी होती है उसके रोज के दस फिट आती होगी तो हर एक बीमारी अलग होती है कोई के भी दिमाग में खराबी होती है दिमाग में डैमेज होता है तो वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं तो आप बच्चे देखने वैसे बच्चों को शादी के लिए तो आपके पास आएगा बच्चे का सब कुछ डिलेड है तो वो बाट खत्म होता है लड़कियां है

इनमें मेरे अंदर से ज्यादा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं शायद ज्यादा ज्यादा एक गोड़ी रात को लेनी पड़ती है कंट्रोल आ जाती है अगर प्रेगनेंसीग्नेंसी के पहले इसके पहले उनको थोड़ा सा मेरे को मैं यही बोलती कि आप हर स्टेज पे डॉक्टर से कांटेक्ट में रहो हम शादी कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी प्लान नहीं करे तो शादी के टाइम से हम लोग वो पोलिकेसिड या दूसरा कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू कर देते है की बच्चे के डिफेक्ट नहीं आता है दवाओं के डोज कितने डोज अगर नॉर्मल होंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है

तो डोज बहुत ही कम हो तो बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वैसे तो एबनॉर्मल बच्चा नॉर्मल लेडी को भी हो सकता है तो हर बीमारी को दोष देने में कोई मतलब नहीं है सो so, मुझे क्या लगता है कि हर बीमारी आप एक तरफ सकते जैसे अभी किसी को वॉल की बीमारी होती है हार्ट की छोटी सी वॉल की बीमारियों अच्छे से निकल जाती है दूसरे कोई कारण से कैंसर से मर जाता है तो ये नहीं बोल सकते कि भाई एपिलेपी है मतलब इसके साथ ही सब कुछ है

एपिलप्सी के बहुत प्रकार है काफी बीमारी आजकल एपिलेप्स की सर्जरी होती है जिसमें आपको कोई खराबी मिलती है जो लोग बोलते हैं है, या मेडियल ऐसी खराबी मिले मिलेक्स कंट्रोल नहीं है तो ऑपरेशन होके भी कंट्रोल कर सकते हो दूसरी भी काफी जात के दिमाग में खराबियां होती है की जिसमें भी ऑपरेशन करके भी अच्छे कर सकते हो इसलिए फिर एक्चुअली हर बीमारी अलग है हर बच्चा अलग है

हर एक का डेवलपमेंट अलग होगा सरकमस्टांसेस अलग होगी तो वो सब अपने को देखना पड़ता है इसलिए मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसकी सलाह ले लो या और कोई न्यूट्रल डॉक्टर को भी चाहिए तो अगर लड़का वाला हो या लड़की वाले हो दोनों जाके अलग मिलने और भाई पूरी बात कर ले पूरा जान ले और फिर करे जब अरेंज मैरिज है अगर लव मैरिज है तो सब चाहिए इतनी मायना नहीं रखती है

उसमें तो मोस्टली आपस में एक दूसरों को बता ही देते हैं आजकल के बच्चे मेरे अंदाज से काफी बार बता देते हैं जरना पसंद करते हैं आजकल जो बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिल रही है उसके कारण उन लोगों में हिम्मत नहीं तो आ रही तो मुझे लग रहा है कि ये सब अच्छी बातें हो रही है <laughs> अच्छा और एक बात हाँ ये क्या जो भी बीमारियां है उन लोगों को एक चीज का ध्यान रखना

और खास करके लड़कों के लिए बोल रही हूँ दूर रह अल्कोहल जो भी लोग लेते हैं उन लोगों की फिट्स काफी बार कंट्रोल करना मुश्किल भी बात हो जाती है अल्कोहल ज्यादा लेने के कारण भी फिट्स आ जाती है तो वैसे ही बाकी ड्रग्स का भी है तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा उसके साथ अभी हम बात कर रहे तो अभी अल्कोहल की कर ली ड्रग्स की कर ली तो तम्बाकू के बारे में बोल देती हूँ तम्बाकू से बहुत सारी दिमाग की बीमारियां हो जाती है

हमारे पास काफी की वें के आते हैं, तो बहुत तम्बाकू खाते हैं तो वो खून जाड़ा हो जाता है खून के अंदर एक होमोसिस्टम बोलकर ए रहता है द्रव्य बढ़ जाता है और अच्छा। के कारण आपको लकवा भी जल्दी हो जाता है 25 तो साल की उम्र में 30 साल की उम्र में कारण अल्कोहल तम्बाकू बीडी सिगरेट तो ये सब व्यसन जो है इसके कारण भी काफी बार फिट्स शुरू हो जाती है अभी ए तो मैंने आपको बीमारी का बताया काफी बार किसी को लखवा हो उसके बाद फिट्स आने लग जाती है

ड्रिंक्स पीते उन लोगों को तो आने वाली ही है कब आएगी नहीं बोल सकती बहुत पीने से भी आ जाती है नहीं अगर वो डेली पी रहा हो बंद करता तो भी अभी हो जाता है अरे जो खून जाड़ा होने के कारण भी कभी पैरों में बहन बंद हो जाती है कभी दिमाग में बंद हो जाती है लगवागी तो सूजन बढ़ जाती है आग की हो व्यसन

उसे बाकी सब सब का का कैंसर ये ये वो खून खून कम हो जाता है, जाता है है है प्रैक्टिकली जो तंबाकू खाने वालों इसलिए मुझे लग रहा है कि बातें कर रहे हैं तो दिमाग को अच्छा रखने के लिए आपको व्यसनों से ही दूर रहना चाहिए एंड पर्टिकुलरली फिट्स की बीमारी हो उसको तो बहुत तो ही अच्छी बात आपने बताया और मरंदर जी जो है वो

घर परिवार सब छोड़कर इसी सेवा में लगे हुए हैं ऐसा उनका कहना है और महीने में दो महीने में एक बार वो जाते हैं तो अच्छी बात है आप इस सेवा में लगे हुए हैं 38 बच्चे उनके पास हैं उनकी देख रेख वो करते रहते हैं तो भाई एक और बात पूछना चाहूंगा अभी जिस तरह से आप ट्यूटोरियल वगैरह बना रहे हैं और लोगों को बुलाते हैं आप बताते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है बच्चों को या जो माता पिता हैं आपके लेक्चर में और इसके साथ में

जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल वाला समय कब था आपके पास ट्रीटमेंट करने में वाले बच्चों का एक ऐसा समय भी आता है जहाँ पर आपको लगता है की यह सबको छोड़ देना है तो वो संघर्ष या फिर वो ऐसा सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कब ऐसा लगा और फिर वापस मोटिवेशन आ गया कि आपने इसी को करना है मैंने एक एम्स इसलिए चालू किए है

क्योंकि जब मैंने शुरू में प्रैक्टिस शुरू की थी तो हम लोग नेचुरल है पेशेंट आता है दवाई नहीं बंद करनी बोलते थे उसको लिख देते थे काफी बार एपिलेप्सी की, की दवा लिख दी तो उसके साथ विटामिन की दवा लिखती दी तो काफी बार पेशेंट क्या करते थे एपिलेप्सी की जो बिगोडिया होती थी वो बंद कर देते थे और विटामिन की दवा चालू रखते थे फिर मैंने सोचा सिर्फ मैं एपिलेप्सी की दवाई लिखूंगी फिर उसके बाद जब मैंने देखा पेशेंट को फिट्स आई है दवाई लिख दी है पेशेंट को वापस

नहीं आई बोल के वापस वो आता ही नहीं था है दवाइयाँ खा लेते समझो बाद में छह महीने नहीं आई फिर छह महीने के बाद में आए या तो वो डॉक्टर बदली कर देते थे और या फिर वो वापस आते तो बोलते थे आपने तो बोला तो कोर्स कर लो हमने तो कोर्स कर लिया है और वापस फिट्स आ गई फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए बुकलेट्स लिखू फिर मैंने एपिलेप्सी पे बुकलेट्स लिखी छोटी छोटी गुजराती सब एक्सप्लेन किया

कि भाई दवा बंद नहीं करनी है दवा कितने दिन लेनी है कैसे लेनी है डॉक्टर को कब मिलना है सब करके वो बुकलेट लिख के उनको पकड़ा देती थी फिर भी वो लोग नहीं सुनते थे वापस वही करते थे कि बुकलेट उनको बोली मैंने तुम्हारे को बुकलेट में चार्ट लिखने को बोला था ये करने को बोला वो हमने देखा ही नहीं अब मैं उसमें फाइल में लिखू की भाई दवा बंद नहीं करनी है वो भी वो लोग नहीं देखते थे तो अभी तब अभी फाइल खोली तब देखा हमने

तो फिर मुझे लगा को लोगों में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये रास्ता ठीक है अगर मैं बोलूं मेरे को करना है, तो कोई मतलब नहीं है मैं बेसिकली बहुत जल्दी हिम्मत आने वालों से नहीं है मैंने सोचा मैं कैंप करूंगा और कैंप में लोगों को जो कैंप में पेशेंट आते हैं मेरी मेजोरिटी बहुत गरीब है तो उन लोगों को तो हम बोल दिए कि तुम कैंप टू कैंप आओ बाकी आना ही नहीं है तुम्हारे को हमारे को दिखाने को भी नहीं आना है और

उनको फिर फिर भी नहीं के साथ टाइप करके दिन की फ्री देने शुरू और मैं ये तुम ले जाओ कैंप में उन लोगों को मोटिवेशन के लिए हमने थोड़ा सा छोटे छोटे प्राइस का भी पेन भी दे दिया कभी कुछ भी दे दिया जो भी होता था उनको गिफ्ट दे देते फिर कैंप में मैंने सोचा मैं में एक बार सेलिब्रेट करू जिस दिन मेरे क्लिनिक का ओपनिंग हुआ था यार नया वाला

वहां पे मैंने वो साल में एक बार मार्च में मैं लड्डूस लाके सबको लड्डू खिलाती थी कि भाई चलो आ, मेरे को मेरी और लड्डू खाओ तुम लोग और ऐसे करके हम लोगों ने एक फैमिली जैसे बना लिया उन लोगों के साथ रिलेशन तो मेरे कैंप ख्याल अच्छा, अच्छा, अच्छा, पे आते हैं शुरू मेंस बार आए होंगे आठ दस आए थे और ऐसे करके वो एक फैमिली जैसे रिश्ते बनते गए उनके साथ में की भाई ठीक है उन लोगों को एक लग गया कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है एटलीस्ट मेरा कोई स्वार्थ नहीं है जो कुछ भी है

उनको सब फिर उन लोगों को जब खुद को आने लगा जैसे अभी उनको बता दिया कि दिमाग में कीड़े होने से खेच आती है तो वो न्यूरोसिस्टिसरकोसिस तो एक आप न्यूरोप री टोटली अनएजुकेटेड सातवीं आठवीं पढ़ी हुई लड़की ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि न्यूरोसिस्टिसकोसिस सब्जियाँ अच्छी धोखे खाना चाहिए ये करना चाहिए उससे होता है तो फिर मुझे लगा कि इनमें इंटरेस्ट

इनको पढ़ना है इनको मौका नहीं मिल रहा और यहाँ पे अभी बाद में तो काफी लोग इसलिए आ रहे हैं कि तो उनको कुछ सीखने मिल रहा है उनको मिल गया है और उसके कारण लोग एंजॉय भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा है उनमें उसके कारण जवाब देने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं बोल पाता उनको हम लोग बोलने लगाते तुम बोलो कुछ भी बोलो नहीं कभी कभी उनके वीडियो भी उतारते है हम लोग

अभी कभी वो एखाद वीडियो शो करके भी उनका दे देते उस उन लोगों को बताते उसको प्राइस मिलते हुए भी बताते तो वो खुश हो जाते हैं देखिए हर एक हर एक जन चाहता है मौका नहीं मिलता और मुझे लगता है कि उनको मौका देना बहुत जरूरी है हम लोगों को तो कैसे ही मिल जाएगा

<laughs> जी जी अब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव काम आप कर रहे हैं मुझे लगता है कि इससे जो है सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलेगा और लोगों को एपिलेप्सी बीमारी से कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट होता है क्या होता है ये सारी चीजें पता चलेगी और ये बीमारी क्या है फीड कैसे आता है तो उसको किस तरह से रिसेंटली रेमेडी स्टेज क्या है वो भी उनको पता चल जाएगा और ये अच्छा है अवेयरनेस प्रोग्राम और ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं

तो सुबह जाते जाते एक और बात मैं पूछना चाहूंगा ये सिर्फ बच्चों में ही होता है बीमारी या फिर बड़ों में या फिर हायर एज में भी होता है कैसा कैसा देखिए हाँ ये बीमारी कोई भी उम्र में हो सकती है इसके दो तीन तबके बच्चों तो की एपिल थोड़ी सी अलग होती है जैसे मैंने बताया 14-15 साल के बच्चे उनमें एक्चुअली माइक्रोनिक एपिले जूएन आई लेने चौदह पंद्रह से झटका आके खेच जाती है

फिर कोई कोई लाइट नहीं देखते हुए ज्यादा लाइट देखो तो ही आके ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे होने लग जाती है फटकाने लग जाती है मैं आपको दिखा देती हूँ वो भी एक फिट का प्रकार है वो नहीं ध्यान दो तो बड़ी फिट्स आ जाती है फिर तीन से पांच साल के बच्चों में एक अलग जाती फिट्स आती है चलो मैं अभी लिख रही हूँ देखो ऐसे ऐसे ऐसे फिर वापस बीच में बंद हो गई थी पांच दस सेकंड की वो भी एक फिट का प्रकार है उसको आपसे बोलते हैं फिर कोई साल लगता है और फिर बाद में ऐसे किसी को सामने वाले को पकड़ लेते हैं

वो भी एक फिट का प्रकार है पर वो उसमें फिर नहीं ध्यान फिट कर जाती है तो इन बच्चों के उम्र में है बड़ों में फिट एक तीस साल का लड़का है दिमाग में गांठ है समझो दिमाग के उसके इस साइड में गांठ है राइट साइड में तो उसका लेफ्ट हां ऐसे ऐसे ऐसे हिल रहा है तो या लेफ्ट पैर ही हिल रहा वो खेच आ रही है उसका एम कराना बहुत जरूरी है उसके लिए क्योंकि तीस साल की उम्र में पहली बार एक साइड में खेच आ तो दूसरी कोई बीमारी नहीं है

तीस साल के लड़के में फिट्स आ रही है दारू का संबंध नहीं है ना देखना पड़ता है तो हर एक जो फिट शुरू होती है तो क्या क्या कारण है वो ढूंढने पड़ते हैं अभी बड़ी उम्र में समझो साठ के बाद में फिट शुरू होती है तो काफी बार दिमाग छोटा हो जाता है उसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं वो भी अच्छा। बहुत करने जाए और उसमें दिमाग छोटे होने के कारण छोटे से कुछ सेंटर बन जाते हैं उसके कारण फिट्स आ जाती है फिर काफी बार किसी को लखवा हो गया दिमाग में मार लग गई

हेड इंजरी बोलते हैं उसमें अगर बहुत पेशेंट होगा दिमाग का चूथा हो गया होगा थोड़ा या दब गया होगा हो तो उसमें होता है तो ऐसे ही हर उम्र में आ रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के कारण बड़ी उम्र में ब्रेन ट्यूमर के कारण भी आने लग जाती है तो एक्चुअली फिट्स आ रही है उम्र कितनी है किस ग्रुप में आ रहा है पच्चीस तीस की उम्र में अगर पहली बार फिट आई

तो पहला आपको उसका एमआरआई है कि कोई ट्रीटेबल कारण नहीं है ना दिमाग में टीबी हो गई फिट आ सकती है वो कीड़ा का मैं बात कर रही थी बोलते हैं वो कीड़ा कभी दिमाग में जाता है आप खाते हो तो वो खाना अगर कॉन्टेमिनेटेड हो गया हो या फिर आपकी सब्जियां अच्छे से धोते नहीं है तो वो गंदे पानी से धोई हो तो उसमें वो वम्स के कीड़े लग जाते हैं टेपॉम बोलते है उसके और वो कीड़े पेट में जाके कभी दिमाग में चले जाते हैं

कभी लिवर में ज़़ें। ज़़ें ज़़ें। कोई भी जगह जा सकता है स्किन में जाते हैं आँख में जाते हैं तो वो कीड़ा अगर एक जगह कहीं पे बैठता है तो कीड़ा जब जाता है तब तो कुछ नहीं होता पर जब कीड़ा फूटता है लगता है तो आ जाती है और उसके कारण बड़ी फिट्स आ जाती है तो, तो फिट्स कोई भी उम्र में आ सकती है उसके सिवा अगर समझो दिमाग हार्ट बन पड़ गया अचानक और ज्यादा टाइम बन पड़ा दिमाग में ऑक्सीजन नहीं मिला

फिट आ जाती है तो फिट्स तो बहुत कारण से आती है आपको सब देखके ही नक्की करना पड़े एक्चुअली एपिलेप्सी है या एकदमिया हो गया उसके कारण दिमाग में ऑक्सीजन नहीं गया फिट्स आ गए टेम्पररी तो आई है इस कारण से आई है, है। कारण आप अगर दूर कर दो पेशेंट को कुछ नहीं होगा उसको दवाईयों की जरूरत तो हर चीज कैल्सियम बच्चों में और एक देखा है मैंने

चीच पाँच छह चार तो पांच महीने का बच्चा रहता है उसकी दूध की रिक्वायरमेंट बड़ी हुई रहती है और तो कैल्शियम कम हो तो जाती है वो बच्चों को काफी बार ऐसे आती रहती है आजकल तो सभी डॉक्टर्स रूटीनली कैल्शियम का रिपोर्ट उस टाइम करा ही लेते हैं पर नहीं कराए हो तो वो एक्चुअली उसमें क्या फिट्स की दवा की जरूरत नहीं होती है कैल्शियम की विटामिन डी की जरूरत होती है उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं एकदम शुगर घट जाए तो

सोडियम सोडियम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कभी सोडियम एकदम कम हो जाता तो भी फिट्स आ जाती है सब है वो प्रॉब्लम ऐसे ही पेशेंट ठीक हो जाते फिट्स की बीमारी में नहीं आते जी जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बातें आपने बताई आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और हमारे दोस्त ने लिख के भेजा है नाइस इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया

के तो साथ तो जाते जाते मैं कहूंगा जयश्री जी को एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हम लोग समाप्त करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप अच्छी तरह से गाइए <laughs>

कुमे चल

बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने सुना

आश्कर्ता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और इसी के साथ आज की बात मुलाकातें इस कार्यक्रम में हमने डॉक्टर कांता जी से एपिलेप्सी के बारे में सुना फीड की जो बीमारी है आप भी आजकल बहुत कम देखने में आती है लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये है तो इसका ट्रीटमेंट भी है और थोड़ा सा आपको पहले से अटेंशन देना पड़ेगा थोड़ा सा स्वभाव में बदलाव हो जाता है या कोई चीज है थोड़ा सा हटके कॉमन मैन से थोड़ा सा अलग दिखने लगता है तो उन चीजों को जरूर पकड़ लेना चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट सही टाइम पर अगर करा लेते हैं

तो बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर देर कर देते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए और छोटे बच्चों में तो पता ही चल जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट आप जो है डॉक्टर कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सेवा में जुड़े हुए हैं

और आप इनकी सेवा ले सकते हैं और हमारे लिशनर में मानंदधर जी ने भी इस सेवा को कर रहे हैं घर बार छोड़ के तो उनको भी नमन और डॉक्टर कांता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप इसी तरह सोसाइटी की सेवा करते रहें और समय समय पर आपको हम बुलाते रहेंगे और आप हमें आकर इन्फॉर्मेशन जरूर देते रहें थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये चंद तालियां आप दोनों के लिए <laughs>

आय जय श्री जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हमारी से बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना मेरी तरफ, है मेरी तरफ से भी। और तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर बढ़ाए

इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए मुलाकातें मुलाकातें मुलाकाते, कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें